श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं, सिवुड़ जाते समय मार्ग में श्री रामकृष्णदेव को दर्शन लाभ उक्त दर्शन के संबंध में भैरवी ब्राह्मणी की मीमांसा साधना के प्रथम चार वर्ष के अंतिम भाग में श्री रामकृष्णदेव जिस समय कामारपुकुर में थे उस समय उक्त विषयक एक और अपूर्व दर्शन उनके जीवन में हुआ था पालकी पर सवार होकर कामार से शिवुड़ गांव में हृदय के घर जाते समय उनको वह दर्शन प्राप्त हुआ था वही बात अब हम पाठकों के सम्मुख रखते हैं नील आकाश के नीचे विस्तृत जंगल श्यामल धान्य क्षेत्र बिहंग कूजित शीतल छाया युक्त अस्वस्थ वटवृक्ष समूह तथा मधुगंध कुसुम विभूषित तरुलता आदि का अवलोकन कर प्रफुल्लित हो जाते जाते श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि उनके शरीर के अंदर से किशोर वयस्क दो सुंदर बालक सहसा निकलकर वन्य पुष्पादि को निहारते देखते हुए कभी जंगल में बहुत दूर तक चले जा रहे हैं और कभी पालकी के निकट आकर हास परिहास तथा बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बहुत देर तक इस प्रकार आनंदपूर्वक खेलने कूदने के पश्चात पुनः वे शरीर में प्रविष्ट हो गए इस दर्शन के लगभग डेढ़ वर्ष बाद दक्षिणेश्वर में ब्राह्मणी का आगमन हुआ था वार्तालाप के प्रसंग में एक दिन श्री रामकृष्ण देव से उक्त दर्शन के विवरण को सुनकर उन्होंने कहा था बाबा तुमने ठीक ही देखा है अब की बार नित्यानंद के शरीर में श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है श्री नित्यानंद तथा श्री चैतन्य देव अब की बार एक साथ एक आधार में आविर्भूत तुम्हारे अंदर विद्यमान है इसलिए तुम्हें इस प्रकार का दर्शन प्राप्त हुआ था हृदय कहता था कि यह कहकर ब्राह्मणी ने चैतन्य भागवत में से निम्नलिखित दो श्लोकों की आवृत्ति की थी अद्वैत तेर गार पुनः जे करीबो लीला मोर चमत्कार कीर्तन आनंद रूप हई बेअमार आद्यावी गौर लीला करोर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखबा रे पाय श्री अद्वैत अद्वैत प्रभु के गले में हाथ डालकर श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार यह कहने लगे कि मैं पुनः जो अद्भुत लीला करूँगा उसमें श्री हरि कीर्तन में, में मेरा आनंदमय रूप होगा अब भी श्री देव अपनी लीलाएँ करते हैं किसी किसी भाग्यवान को उन लीलाओं का दर्शन मिलता है एक दिन हमने श्री रामकृष्ण देव से इस दर्शन के बारे में पूछा था उत्तर में उन्होंने कहा वास्तव में मैंने इस प्रकार देखा था तथा उस विवरण को सुनकर ब्राह्मणी ने भी वैसा ही कहा था यह बात भी सत्य है किंतु उसका यथार्थ तात्पर्य क्या है यह मैं कैसे कहूँ अस्तु इन दर्शनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उस समय से ही यह अवगत हो चुका था ये अत्यंत प्राचीन काल से पृथ्वी पर सुपरिचित कोई आत्मा उनके शरीर तथा मन में अहम अभिमान को धारण कर किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त अवस्थित हैं उस समय अपने व्यक्तित्व के संबंध में इस प्रकार जो आभास उन्हें प्राप्त हो रहा था वही यथा समय स्पष्ट रूप स्पष्ट हो उनको यह विदित करा रहा था कि पूर्व पूर्व युगों में धर्म संस्थापन के निमित्त श्री अयोध्या तथा श्री वृंदावन में जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र तथा राधा वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के रूप में जिनका आविर्भाव हुआ था वे ही पुनः भारत तथा जगत को नवीन धर्मादर्श प्रदान करने के हेतु नवीन शरीर धारण कर श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं हमने बारम्बार उनको यह कहते हुए सुना है जो राम और जो कृष्ण के रूप में आविर्भात हुए, आविर्भूत हुए थे वे ही इस समय अपने शरीर को दिखाकर इस आवरण के अंदर आए हुए हैं। राजा जिस प्रकार अपना वेश बदलकर कभी-कभी नगर में घूमने के लिए निकलते हैं उसी प्रकार गुप्त रूप से अब की बार उनका इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है पूर्वोक्त दर्शन का सत्यासत्य निर्णय करने के लिए अपने अंतरंग भक्तों के समीप श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार अपने व्यक्तित्व के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें विश्वास स्थापन किए बिना अन्य कुछ उपाय ही नहीं है किंतु पूर्वोक्त दर्शन के विषय को छोड़कर उनके तत्कालीन अनान्य दर्शनों के सत्य-सत्य के संबंध में हम निश्चित धारणा कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के दर्शनादि हमारे समय में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में नित्य उपस्थित होते थे एवं उनके अंग्रेजी शिक्षित संदिग्ध शिष्यवर्ग उन दिव्य दर्शनों की परीक्षा में प्रवृत्त हो प्रतिदिन पराजित तथा स्तंभित होने होते थे इस विषय के कुछ उदाहरण लीला प्रसंग में अन्यत्र वर्णित होने पर भी पाठक की तृप्ति के लिए यहाँ एक दृष्टांत का उल्लेख किया जाता है